श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण देव सन 1885 ईस्वी की नौ यात्रा स्वामी योगानंद जी की आचार्य निष्ठा पंडित जी से विदा लेकर श्री राम देव श्री योगेन्द्र के साथ सायंकाल बाग बाजार में बलराम बोस के घर उपस्थित हुए उन दिनों योगेन भोजनादि के संबंध में विशेष आचार निष्ठा का पालन कर रहे थे किसी के घर पर वे पानी तक भी नहीं पीते थे इसलिए अपने घर से थोड़ा सा जलपान करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव के साथ वे आ गए थे श्री रामकृष्ण देव ने भी कहीं पर भोजन करने के लिए उनसे अनुरोध नहीं किया क्योंकि योगेन की आचार निष्ठा श्री रामकृष्ण देव को अज्ञात नहीं थी केवल बलराम बाबू की श्रद्धा भक्ति तथा श्री राम देव पर उनके विश्वास को देखकर कर श्रीयुत योगेन पहले से ही उनके घर पर फल मूल तथा दूध मिष्ठान आदि ग्रहण करते रहे हैं यह बात श्री कृष्ण देव को विदित थी इसलिए वहां पहुंचने के कुछ देर बाद ही श्री कृष्ण देव ने बलराम बाबू आदि से कहा सुनते हो इसका योगेन को दिखाकर आज दिन भर भोजन नहीं हुआ है इसे कुछ खाने को दो यह सुनकर आदरपूर्वक योगेन को अंदर ले जाकर बलराम बाबू ने जलपान कराया भाव समाधि में लीन श्री राम कृष्ण देव को भक्तों के शारीरिक तथा मानसिक विषयों का कहाँ तक ध्यान रहता था इसी के अन्यतम दृष्टांत स्वरूप यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है बलराम बाबू के घर पर रथ यात्रा के उत्सव में श्री रामकृष्ण देव को लेकर आनंद की धूम मची रहती थी उस दिन भी सायंकाल के बाद ही श्री जगन्नाथ देव के शिव विग्रह को फूल मालाओं से सजाकर भीतर के मंदिर से बाहर लाया गया तथा वस्त्र पताकादि से सुसज्जित रथ पर विराजमान कर पुनः पूजन किया गया बलराम बाबू के पुरोहित वंशज एवं श्री रामकृष्ण देव के भक्त श्रीयुद्ध फकीर ने पूजन कार्य संपादित किया श्रीयुत फकीर बलराम बाबू के आश्रित रहकर विद्यालय में अध्ययन तथा आश्रयदाता के एकमात्र पुत्र रामकृष्ण के पठनादि का तत्वावधान किया करते थे फकीर विशेष निष्ठा संपन्न तथा भक्तिमान थे एवं श्री रामकृष्ण देव का प्रथम दर्शन प्राप्त करने के बाद से ही उनके प्रति विशेष रूप से भक्तिपरायण बन चुके थे उनके मुख से स्त्रोत्रादि सुनने की श्री रामकृष्ण देव की कभी कभी इच्छा होती थी तथा शंकराचार्य विरचित कालिका स्त्रोत्र का किस प्रकार धीरे धीरे प्रत्येक शब्द का संपूर्ण उच्चारण कर पाठ किया जाना चाहिए एक दिन उन्होंने फकीर को सिखा दिया था उस दिन सायंकाल के समय फकीर को अपने कमरे के उत्तर की ओर के बरामदे में ले जाकर भावा हो श्री रामकृष्ण देव ने उनकी स्पर्श भी किया था तथा उनसे ध्यान करने को कहा था इसके फलस्वरूप फकीर को अद्भुत दर्शनादि प्राप्त हुए थे पूजन के पश्चात संकीर्तन के साथ रथ खींचना प्रारंभ हुआ श्री रामकृष्ण देव स्वयं रथ की रस्सी पकड़कर थोड़ी देर तक उसे खींचते रहे तदनंतर भाभा हो ताल के साथ ही साथ सुंदर रूप से नृत्य करने लगे उनके भावोन्मत्त हूंकार तथा नृत्य से मुग्ध हो उस समय सब लोग आत्मविस्मृत हो भगवत भक्ति में उन्मत्त हो गए बाहर दुमंजले के चौकोर बरामदे की प्रदक्षिणा करते हुए बहुत देर तक इस प्रकार नृत्य कीर्तनादि चलता रहा रथ को खींचने के पश्चात श्री जगन्नाथ देव श्री गोविंद देव श्री राधा रानी श्रीमन महाप्रभु तथा उनके परिकर वर्ग एवं अंत में उनके भक्त बृंदादि सभी का अलग अलग नामोल्लेख कर उनका जय जयकार कर प्रणाम करने के बाद कीर्तन समाप्त हुआ तदनंतर श्री जगन्नाथ देव के श्री विग्रह को रथ से अवरोहण कराया गया तथा तीसरी मंजिल के कमरे में सात दिन के लिए उन्हें स्थानांतरित कर इस आशय से विराजमान कराया गया कि मानो रथ पर आरूढ़ हो श्री जगन्नाथ देव अन्यत्र आए हुए हैं सात दिन बाद वहाँ से पुनः रथया रथारूढ़ हो अपने पहले स्थान को गमन करेंगे श्री जगन्नाथ देव के श्री विग्रह को यहाँ विराजमान कराकर उनका भोग लगाया गया फिर श्री रामकृष्ण देव ने तथा बाद में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया श्री रामकृष्ण देव तथा योगेन रात में बलराम बाबू के घर पर ही रहे अन्य भक्तों में से अधिकांश लोग अपने अपने घर चले गए दूसरे दिन प्रातःकाल आठ या नौ बजे नाव लाई गई तब श्री राम देव दक्षिणेश्वर लौटे नाव आने के बाद श्री राम देव मकान के अंदर गए और जगन्नाथ देव को प्रणाम कर तथा स्वयं भी भक्त परिवार वर्ग का प्रणाम ग्रहण कर जब बाहर निकलने लगे उस समय भक्त महिलाएं भी उनके पीछे पीछे आईं तथा मकान के भीतर पूर्व की ओर रसोई घर के सामने वाली छत की अंतिम सीमा तक उनके साथ साथ आने के पश्चात विषण्य हृदय से पुनः भीतर लौट गई क्योंकि इस अद्भुत सजीव विग्रह का साथ छोड़ना कैसे संभव था छत से दो चार कदम आगे बढ़कर तीन चार सीढ़ी चढ़ते ही एक दरवाजा है तथा दरवाजे के बाद ही बाहर के दुमंझले पर चौकोर बरामदा है छत की अंतिम सीमा तक आकर समस्त भक्त महिलाओं के लौट जाने पर भी उनमें से एक मानो आत्मविहल हो श्री कृष्ण देव के साथ ही साथ बाहर के चौकोर बरामदे तक चली आई बाहर अपरिचित पुरुष आदि भी हैं इसका मानो उन महिला को ध्यान तक नहीं रहा